श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्र का अलौकिक संबंध है श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ को किस भाव से देखते थे नरेंद्र के प्रति श्री रामकृष्ण देव के आचरण के जो पांच विभाग पहले दिखाए गए हैं उनमें विश्वास और स्नेह परीक्षा तथा शिक्षा प्रदान रूप तीन विभागों के कार्य प्राय एक साथ ही आरंभ हुए थे यह बात माननी पड़ेगी उन तीन विभागों में प्रथम विभाग के कार्य अर्थात नरेंद्र के प्रति श्री रामकृष्ण देव के असीम विश्वास और स्नेह का परिचय हमने इससे पहले संक्षेप में पाठकों को करा दिया है इस विषय में और भी अनेक बातें हम आगे कर, हमें आगे कहनी है क्योंकि इस समय से श्री रामकृष्ण देव का जीवन नरेंद्र के जीवन के साथ जिस प्रकार मिलित हो गया था उनके श्री चरणाश्रित किसी दूसरे भक्त के जीवन के साथ वह इसमें पहले कभी उस ढंग से मिलित नहीं हुआ था जनश्रुति है ईसा मसीह ने अपने किसी शिष्य से मिलते ही कहा था पर्वत के समान अचल अटल श्रद्धायुक्त इस पुरुष के जीवन को भित्ति रूप से अवलंबन करके मैं अपने आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण करूँगा नरेंद्र के साथ मिलित होकर श्री रामकृष्ण देव के मन में भी दैवी प्रेरणा से वैसा ही भाव आरंभ से उत्पन्न हो गया था श्री रामकृष्ण देव ने देखा था नरेंद्र उनका बालक उनका मित्र है उनका आदेश पालने के लिए ही उसने संसार में जन्म ग्रहण किया है और दोनों के जीवन पहले से ही शुद्ध निर्मल प्रणयी युगल की तरह सदैव के लिए अविच्छिन्न प्रेम बंधन से संबद्ध हो गए हैं वह प्रेम उच्च आध्यात्मिक प्रेम था जो प्रेमास्पद को सब प्रकार से स्वतंत्रता देकर भी युग, युग तक अपना बनाए रखता है जिसमें अपने लिए किसी चीज़ की अपेक्षा न रखकर एक दूसरे को अपना सब कुछ देकर ही परितृप्त प्राप्त करता है यथार्थ में श्री राम कृष्णदेव और नरेंद्र में जिस प्रकार अहेतुक प्रेम का अभिनय हमने देखा है संसार में इससे पहले वैसा प्रेम कभी दिखाई पड़ा था या नहीं कहना मुश्किल है उस अलौकिक प्रेमाभिमनय की बात पाठकों को समझाने की शक्ति हम में नहीं है तथापि सत्य प्रकट करने के लिए उसका आभास मात्र देने की चेष्टा करते हुए हम नरेंद्रनाथ के साथ श्री रामकृष्ण देव के हर प्रकार के व्यवहार की आलोचना करने में प्रवृत्त होते हैं श्री रामकृष्ण देव की एक निष्ठा त्याग और पवित्रता देकर नरेंद्रनाथ जिस प्रकार उनके प्रति प्रथम दिन से ही आकृष्ट हुए थे संभवतः श्री रामकृष्ण देव ने भी उसी प्रकार युवक नरेंद्र के असीम आत्मविश्वास तेजस्विता और सत्य प्रियता को देखकर प्रथम दर्शन से ही मुग्ध होकर उन्हें अपना बना लिया था योग दृष्टि के द्वारा नरेंद्र के महत्व और उज्जवल भविष्य के संबंध में श्री रामकृष्ण देव ने जो कुछ देखा था उस पर ध्यान न देकर यदि हम इन दो महापुरुषों के आपस के अद्भुत आकर्षण का कारण ढूंढने की चेष्टा करते हैं तो उपरोक्त बात ही सत्य प्रतीत होती है अंतर्दृष्टि रहित साधारण मनुष्यों ने नरेंद्र के अपूर्व आत्मविश्वास को दंभ, असीम तेजस्विता को औद्धत्य और कठोर सत्यप्रियता को मिथ्या बहाना या कच्ची बुद्धि का निदर्शन समझ लिया था लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने में उनकी अत्यंत उदासीनता स्पष्ट स्पष्टवादिता सब विषयों में निसंकोच स्वाधीन व्यवहार और सर्वोपरि कोई कार्य करके उसे न छिपाना आदि से भी उन लोगों ने वैसी धारणा बना ली थी इसमें कोई संदेह नहीं हमें स्मरण है श्री नरेंद्र नाथ के साथ परिचित होने के पहले उनके एक पड़ोसी ने उनका उल्लेख करते हुए एक दिन हमसे कहा था इस घर में एक लड़का है उसके जैसा घमंडी लड़का मैंने कभी नहीं देखा बीए पास कर लिया तो जमीन पर पैर ही नहीं रखता पिता एवं चाचा के सामने ही तबला ठोक कर गाने लगता है आदि आदि इसके थोड़े दिन बाद श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों में उपस्थित होकर एक दिन संभवतः हम दूसरी या तीसरी बार दक्षिणेश्वर आकर श्री रामकृष्ण देव का पुण्य दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हुए थे हमने नरेंद्र का गुणानुवाद इस प्रकार सुना था